देवताओं के देने के बाद इनका नाम देवरात भी पड़ा। विश्वामित्र के सभी पुत्रों में देवरात सबसे बड़ा था। इनके अतिरिक्त मधुचंद्र, नै ग्रत, देव, ध्रुव, अष्टक, कच्छप और पूरण, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र माने जाते हैं। इन सबों के गोत्र प्राय कौशिकी के ही हैं। पार्थिव देवरात या के समर्षन, उदंबर, उदुम्पलान, तारक, यमुजत, लोहीराई, रिणाव, काटीशू, ब्रभू, पाणीन, ध्यान, जप्य, शाला, वत्से, हिरण्याक्ष, सेंक्रत, गाल्व, देवल, यामदूत, सालक्यान, वाशकल, ददाती और बादर नाम से प्रसिद्ध वंशों में उत्पन्न होने वालों का परम बुद्धिमान विश्वामित्र का गोत्र है। बहुत तेरे कोशिक गोत्र में उत्पन्न होने वालों का विभा अन्य ऋषि की गोत्र में उत्पन्न होने वाले के साथ हो जाता है। कोशिक सोषुत्र और सेद नाम से प्रसिद्ध वंश में पैदा होने वाले पुरुरवा के वंश में उत्पन्न पुण्यशाली ब्रह्म ऋषियों के गोत्र में कहे जाते हैं विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम अष्टक था अष्टक के जहनुगण नाम के पुत्र पैदा हुए ऋषियों ने कहा हे सूत इस लोक में पैदा होकर विश्वामित्र प्रभुती क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया है जिन जिन शुभ कर्मों या दान तपस्या द्वारा क्षत्रिय लोग ब्राह्मण हुए हैं आप हमको उनका वर्णन सुनाइए ऋषियों के इस प्रकार कहने पर सूत जी बोले हे ऋषियों जो मनुष्य धर्म की इच्छा से अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अन्याय से पैदा हुए धन से यज्ञ आदिकार्य संपन्न करते हैं उनको धर्म का फल प्राप्त नहीं होता जो पापी मनुष्य अपने घमंड के साथ कहते हैं कि मैं यह धर्म कार्य कर रहा हूं इस प्रकार कह रहे हैं संसार में अपने प्रसिद्धि करते हैं कर रहे हैं उन सब मनुष्यों के शुभ कर्मों का फल निष्फल जाता है वे पापी जो मनुष्य अन्याय द्वारा धन प्राप्त करके महोवश होकर दुरात्मा क्रूर कर्म दान करता या यज्ञ करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है इसलिए मनुष्य को न्याय से धन कमाना चाहिए जो बिना किसी कामना से यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों को करता है उसी को दान का फल प्राप्त होता है उसको सभी प्रकार से शांति सुख प्राप्त होते हैं मनुष्य विविध प्रकार के दान कर्म करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है अपनी इस गुप्त तपस्या से सब कर्म सबके ऊपर स्थित रहकर निवास करता है इस प्रकार दानी मनुष्य अनंत अक्षय सुख प्राप्त करता है हे दान की अपेक्षा यज्ञ की महिमा अधिक होती है यज्ञ से भी बढ़कर तपस्या कल्याणकारी होती है, तपस्या से भी बढ़कर सन्यासी की महिमा अधिक पतलाई जाती है और सन्यासी से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। क्षेत्रीय ग्रुण कर्म स्वभाव वाले अनेक ब्राह्मणों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। विश्वामित्र मानधाता संस्कृति कपि पुरुकुट्स सत्य अनु भागान्य, भागान्येकक्षिव शीजस तथा अन्य महारथी रथीतर रुंध्र विष्णु व्रद्ध इत्यादि छेत्री वंश में पैदा होकर अपनी तपस्या से ऋषियों की उपादि को प्राप्त की है इन्हें सभी ऋषियों ने अपनी कठोर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है इसके बाद अब मैं प्राक राजा आयु के वंश का वर्णन करूँगा व वायु पुराण का 92 अध्याय प्रारंभ सूत जी बोले हे ब्राह्मणो पांच महान प्राक कर्मी। राजा सर्वभानु ने अपनी प्रभा नाम के पत्नी से बहुत से पुत्र पैदा किए इन सब में सबसे बड़े राजा नहुष थे इनके बाद पुत्र धर्मा पैदा हुए इनके बाद धर्मव्रद के सूत होतृ नाम के पुत्र पैदा हुए राजा सूत होतृ के काश्शन और ग्रहत समद नाम के तीन धार्मिक पुत्र पैदा हुए, ग्रहत समद के शून्यक नाम के पुत्र पैदा हुए, शून्यक के शोविक नाम के पुत्र पैदा हुए, विप्रगणों इस वंश में चारों वर्णों की परजाएं अपने कर्म द्वारा चार भागों में विभक्त हुई है। शाल राजा के आष्ट्रीष्ठेण नाम के पुत्र पैदा हुए, आष्ट्री शौभक और आष्टी के वंशों में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों के परजाय उत्पन्न हुई काश राजा के काश्य नाम के पुत्र पैदा हुए इनके राष्ट और दार्द तपा नाम के दो पुत्र हुए दिघ तपा के धर्म नाम के पुत्र पैदा हुए धर्म राजा के धन्वंतरी नाम के पुत्र पैदा हुए धर्मराज की वृद्ध अस्थामे उनकी तपस्या के कारण धन्वंतरि का जन्म हुआ ऋषियों ने सूत जी से कहा ऋषियों ने कहा हे hey सूत जी इस मनुष्य में धन्वंतरि का जन्म किस प्रकार हुआ है आप हमको इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाईए बोले हे hey द्विज वीर मैं आपको धन्वंतरि के जन्म के विषय में बतला रहा प्राचीन काल में समुद्र मल्थन के समय धनवंतरी का जन्म हुआ वे सबसे पहले अपनी पूर्ण कांति में शरीर से पैदा हुए थे उनके सभी दीव्यगण संपन्न शरीर को देखकर सभी देवगण अचम्भित हो गए देवगण कहने लगे कि तुम अज हो इस कारण उनका नाम अज पड़ा इसके बाद अज ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभो मैं आप का पुत्र ह� संसार में हमारे लिए स्थान बतलाईए तथा यज्ञ आदि शुभ कार्य में यश की व्यवस्था बतलाईए आज के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने हे देव यज्ञ के विधान को बनाने के लिए बनाने वाले देवताओं ने यज्ञ आदि अंशों के विभाग की व्यवस्था पहले ही बना दी है महर्षियों ने वेदों में यज्ञ के हवन युक्त अतः इस कारण तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, हे सामर्थ्य, तुम केवल नाम से ही मंत्र रूप हो, तुम दूसरे जन्म में इस लोक में स्थान प्राप्त करोगे, तुमको गर्भ में ही अनीमा इत्यादि सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी, हे देव, उसी शरीर में तुमको देवयोनि प्राप्त होगी, उस समय ब्रह्मण लोग तुम्हारी घी और खीर से पूजा करेंगे उसके बाद तुम आयुर्वेद का उधार करोगे प्रजापति ब्रह्मजी ने इन्हीं के लिए तुमको सबसे पहले उत्पन्न किया है इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए दूसरे द्वापर द्वापरयुग में काशी के राजा दिघर तपाने पुत्र इच्छा से तपस्या की और राजा ने पुत्र के लिए उन्हीं � तब अज्जदेव ने प्रसन्न होकर उनको पुत्र का वरदान दिया। तभी इन धनवंतरी का जन्म हुआ। राजा बोले, हे hey देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप ही मेरे पुत्र रूप में पैदा हो। धनवंतरी ने राजा की बात मान ली और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इस वरदान के अनुसार दूसरे द्वापरयुग में दीघ्र तप के पुत्र � इसके बाद वे सभी रोगों के नाश करने वाले परम वेद हुए भरत द्वाज ऋषि ने सभी औषधियों का प्रक्रिया के साथ प्रणयन किया था उसी उसी को आठ भागों में बांटकर अपने शिष्यों को उसकी शिक्षा दी धनवंतरी के केतुमान के पुत्र पैदा हुए केतुमान के भीमरत्नाम के, के परम प्रतापी राजा पैदा हुए ये ही, ही राजा भ्रामण वासी तथा देवदास नाम से प्रसिद्ध हुए प्राचीन काल में इसी राजा के राज्य में वाराणसी पुरी सूनी हो गई फिर उसमें शेमक नाम का राक्षस घुस आया उसके महा महाबलवान निकुमुने एक हजार वर्ष तक सूने रहने का शाप दिया उसके इस प्रकार शाप देने पर राजा देवोदास ने वाराणसी को छोड़कर अपनी गोमती नदी के किनारे पर बनाई थी ऋषियों ने कहा हे hey सूत जी प्राचीन काल में निकुंभ ने वाराणसी को क्यों शाप दिया था धर्मात्माओं ने पर भी उन्होंने इस पवित्र क्षेत्र को किस प्रकार शाप दिया सूत जी बोले हे hey ऋषियों राजा देवदास वाराणसी नगरी में रहता था उस समय वह अपने समय का सबसे प्रसिद्ध तथा राजा था इसी अवसर पर भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ विवाह कार्य संपन्न किया था और पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से वह अपने ससुर हिमवान के घर पर रहने लगे महादेव जी की आज्ञा से उनके पार्षदगण अनेक रूप धारण करके माहेश्वरी देवी को प्रसन्न किया उन पार्षदों के इस व्यवहार से शिव जी प्रसन किंतु मीना इससे असंतुष्ट होती थी वह अपने मन में दोनों शिव पार्वती की बुराई करती थी एक बार मीना ने अपनी